महाभारत शांति पर्व सततमो सप्ताधिकमोध्याय विद्या अविद्या अक्षर और क्षर तथा प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का एवं विवेकी के उद्गार का वर्णन वशिष्ठ उवाच सांख्यदर्शन में उक्त विद्या विद्येत निबोधानुपूर्वश वशिष्ठ जी कहते हैं निपश्रेष्ठ यहाँ तक मैंने तुम्हें सांख्य दर्शन की बात बताई है अब इस समय तुम मुझसे विद्या और अविद्या का वर्णन क्रम से सुनो अविद्या सर्ग प्रलय धर्म वही सर्ग प्रलय निर्मुक्ता विद्या वही पंचविशक मुनियों ने सृष्टि और प्रय रूप धर्म वाले कार्य सहित अव्यक्त को ही अविद्या कहा है तथा 24 तत्वों से परे जो 25वां तत्व परम पुरुष परमात्मा है जो सृष्टि और प्रलय से रहित है उसी को विद्या कहते हैं परस परस्पर से विद्या वही तम निबोधान पुर्वश यथोक्तम ऋषिस्ता सांख्य सादर्शन ऋषियों ने जिस प्रकार सांख्य दर्शन की बात बताई है उसी प्रकार तुम अभ्यक्त का जो पारस्परिक भेद है उनमें जो जिसकी विद्या है अर्थात श्रेष्ठ है उसका वर्णन क्रम से सुनो कर्मेन्द्रिया विद्या बुद्धिंद्रिय स्मृत बुद्धीन्द्रिया चथा विशेषा न श्रुत हमने सुन रखा है कि समस्त कर्मेन्द्रियों की विद्या ज्ञानेन्द्रियाँ मानी गई है अर्थात कर्मेन्द्रियों से ज्ञानेन्द्रियाँ श्रेष्ठ है और ज्ञानेन्द्रियों की विद्या पंच महाभूत है विशेषाण मनस्तेषा विद्या आहुर्मणचि मनस पंचभूता विद्या इतक्षते मनीषी पुरुष कहते हैं कि स्थूल पंचभूतों की विद्या मन है और मन की विद्या सूक्ष्म पंचभूत है अहंकार स्थान संशय अहंकार नरेश्वर और सूक्ष्म पंचभूतों की विद्या अहंकार है इसमें कोई संशय नहीं है तथा अहंकार की विद्या बुद्धि मानी गई है विद्या प्रकृतिरव्यक्त तत्वा परमेश्वरी विद्या नेष्ठ अदिश्च पर नरश्रेष्ठ अव्यक्त नाम वाली जो परमेश्वरी प्रकृति है वह संपूर्ण तत्वों की विद्या है यह विद्या जानने योग्य है इसी को ज्ञान की परम विधि कहते हैं अव्यक्त परम प्राविद्या वै पंचविंशकुक्त पार्थिव पच्चीसवें तत्व के रूप में जिस परम पुरुष परमात्मा की चर्चा की गई है उसी को अव्यक्त प्रकृति की परम विद्या बताया गया है राजन वही संपूर्ण ज्ञान का सर्वस्व ज्ञेय है ज्ञानम अव्यक्त वै पंचविशक ज्ञान अव्यक्त कहा गया है और परम पुरुष है उसी प्रकार ज्ञान अव्यक्त है और उसका ज्ञाता परम पुरुष है विद्या अविद्या ते विशेषतः अक्षर चरम चन्बोध मे राजन मैंने तुम्हारे समक्ष यथार्थ रूप से विद्या सहित अविद्या का विशेष रूप से वर्णन किया है अब जो क्षर और अक्षर तत्व तो कहे गए हैं उनके विषय में मुझसे सुनो उभावे उत उक्षर कारणम तो प्रवक्ष साक्ष सांख्यमत में प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अक्षर कहा गया है ये ही दोनों चर भी हैं। मैं अपने ज्ञान के अनुसार इसका यथार्थ कारण बतलाता हूँ तत्पा उत ज्ञान चिंत ये दोनों ही अनादि और अनंत हैं। अतः अच्छा परस्पर संयुक्त होकर दोनों ही ईश्वर अर्थात सर्व समर्थ माने गए हैं सांख्य ज्ञान का विचार करने वाले विद्वान इन दोनों को ही तत्व कहते हैं प्रलय धर्मत्वाद् तदे तदुणाम सर्गाय विकुर्वाण पुनः पुनः सृष्टि और प्रलय प्रकृति का धर्म है इसलिए प्रकृति को अक्षर कहा गया है वही प्रकृति महतत्व आदि गुणों की सृष्टि के लिए बारंबार विकार को प्राप्त होती है इसलिए उसे क्षर भी कहा जाता है गुणानाम महदादीना उत्पत्ति परस्परम अधिष्ठान क्षेत्र आहुर एम ए तत्त पंचविशक आदि गुणों की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के परस्पर सहयोग से होती है अतः एक दूसरे का अधिष्ठान होने के कारण पुरुष को भी क्षेत्र कहते हैं यदा तो गुणजालम तद्यक्तात्मनि संक्षिपित तदा सगुण स्तु पंचविशो विलीय योगी जब अपने योग के प्रभाव से प्रकृति के गुण समूह को अव्यक्त मूल प्रकृति में विलीन कर देता है तब उन गुणों का विलय होने के साथ साथ पच्चीसवां तत्व पुरुष भी परमात्मा में मिल जाता है इस दृष्टि से उसे भी कह सकते हैं गुणा गुणे सुली तदैका प्रकृति क्षेत्र संप्रलीय तात जब कार्यभूत गुण कारणभूत गुणों में लीन हो जाते हैं उस समय सब कुछ एकमात्र प्रकृति स्वरूप हो जाता है तथा जब क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा में लीन हो जाता है तब उसका भी पृथक अस्तित्व नहीं रहता तथा क्षर प्रतिवर्तमान विधेयराज उस समय त्रिगुणमय प्रकृति क्षरत्व अर्थात नाश को प्राप्त होती है और पुरुष भी गुणों में प्रवृत्त न होने के कारण निर्गुण अर्थात गुणातीत हो जाता है एवे क्षेत्र जेत्र ज्ञान परीक्षे प्रकृत्या निर्गुण स्वेशम अनुसुशुम इस प्रकार जब क्षेत्र का ज्ञान नहीं रहता अर्थात पुरुष को प्रकृति का ज्ञान नहीं रहता तब वह स्वभाव से ही निर्गुण है यह हमने सुन रखा है क्षरोत स यदा तदा गुणवती मथ प्रकृति निर्गुण तथात्मन जब यह पुरुष क्षर होता है अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है उस समय वह प्रकृति के सगुणत्व को और अपने निर्गुणत्व को यथार्थ समझ लेता है तदा भी शुद्धो भवती प्रकृति परिवर्तन वर्जनाथ अन्योहम इति यदा बुद्ध्यंति बुद्धिमान इस तरह ज्ञानवान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है तब वह प्रकृति से रहित हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तदयता में चाप्य मिश्रता प्रकृतिया दृश्य ते राज प्रकृति से सहयोग के समय उससे अभिन्न सा प्रतीत होने के कारण यह पुरुष तद्रूपता को प्राप्त हुआ था जान पड़ता है परंतु उस अवस्था में भी उसका प्रकृति के साथ मिश्रण नहीं होता उसकी पृथकता बनी रहती है इस प्रकार पुरुष प्रकृति के साथ संयुक्त और पृथक भी दिखाई देता है यदा तो गुणजालम तत्कृतम वही जुगुप्य पश्यते च परमपश्यम पश्यम तदा पश्य जब वह प्राकृत गुण समुदाय को कुशे समझ कर उससे विरत हो जाता है उस समय वह परम दर्शनी परमात्मा का दर्शन पा जाता है और उसको देखकर फिर भी उसका त्याग नहीं करता अर्थात उससे अलग नहीं होता कितमेतावन्योहम कालम जनम मत्स्योजा झ विज्ञा अनुर्तीतवा जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है उस समय वह यो विचार करने लगता है ओ मैंने यह क्या किया जैसे मछली अज्ञान व स्वयं ही जाकर जाल में फंस जाती है उसी प्रकार मैं भी आज तक यहाँ इस प्राकृत शरीर का ही अनुसरण करता रहा अहमे व ही सम्मोान अन्यम्यम जना जनम मत्स्यो यथोदक अनुवर्तित वाहन जैसे मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक जलाशय से दूसरे जलाशय को जाता है उसी तरह मैं भी मोहवश एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहा मत्स्योन्न्य ज्ञान उदकाम्य आत्मा तद ज्ञान अन्य द जैसे मत्स्य अज्ञानवश अपने को जल से भिन्न नहीं समझता उसी प्रकार मैं भी अपने अज्ञानता के कारण इस प्राकृत शरीर से अपने को भिन्न नहीं समझता था ममास्तोधिक बुद्धस्य अनुवर्तितवान पुन अनुवर्तित मोहाम मुझ मूल को धिक्कार है जो कि संसार सागर में डूबे हुए इस शरीर का आश्रय मोहवश एक शरीर से दूसरे शरीर का अनुसरण करता रहा अयमत्र भवेदा या तो याद सस्ता दि वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है इसी के साथ मेरी मैत्री हो सकती है पहले मैं कैसे कैसा भी क्यों न रहा हूँ इस समय तो मैं इसकी समानता और एकता को प्राप्त हो चुका हूँ जैसा वह है वैसा ही मैं हूँ तुल्यतामी सदृशो हम ही विमलो व्यक्तमी इसी में मुझे अपनी समानता दिखाई देती है मैं अवश्य इसके ही सदृश हूँ यह परमात्मा प्रत्यक्षी अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ यो हम अज्ञान सम्मोद अज्ञया सं प्रवृत्तवान्सा हम निसंग स्थित काल महम मैं जो कि आसक्ति से सर्वथा रहित हूँ तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्तिमयी जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा अनयाहम वशीभूत काल में तम न बुद्धवान् उच्च मध्यम अनीहम कथमा वह बसे इसने मुझे इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही न चला यह तो उच्च मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ अमानय आनय आचेह सहवास महम कथम गच्छा बुद्ध भाव ऐसे दानिम स्थिर भवे जो मेरे साथ संयुक्त होकर मेरी समानता करने लगी है ऐसे इस प्रकृति के साथ मैं मूर्खता व सहवास कैसे कर सकता हूँ यह लो अब मैं स्थिर हो रहा हूँ सहवास नया श्याम काल वंच तो यदि निर्विकारो विकारया मैं निर्विकार होकर भी इस विकार में प्रकृति के द्वारा ठगा गया इतने समय तक इसने मेरे साथ ठगी की है इसलिए अब इसके साथ नहीं रहूँगा न चा अपराधो श्याम यो हमारा भवम सकता मुखम उपस्थित किंतु यह इसका अपराध नहीं है सारा अपराध मेरा ही है जो कि मैं परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ स्थित रहा तथो उसमें बहु रूपा सुमूर्तिमान अमृत चाप्य मृत आत्मा प्रधारशित यद्यपि मैं सर्वथा अमृत हूँ अर्थात किसी आकार वाला नहीं हूँ तो भी मैं प्रकृति की अनेक रूप वाली मूर्तियों में स्थित हुआ देह रहित होकर भी मम्रता से परास्त होने के कारण देहधारी बना रहा पाकृत मेना किम कृतम ता पहले जो मैंने इसके प्रति ममता की थी उसके कारण मुझे भिन्न भिन्न योनियों में भटकना पड़ा यद्यपि मैं ममता रहित हूँ तो भी इस प्रकृति जनित ममता ने भिन्न भिन्न योनियों में मुझे डालकर मेरी बड़ी दुर्दशा कर डाली योन सुवर्तमान एन अनष्ट संजे न नम मात्रा नया कार्यम अहंकार कृतात्मया इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी अब इस अहंकार में प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है आत्मा नमबहुधा कृत्ता ये अम्बूयो जुनती सब सबुदस्मे निर्ममो निरहृत अब मैं यूत रूप धारण करके मेरे साथ सहयोग की चेष्टा कर रही है किंतु अब मैं सावधान हो गया हूँ इसलिए ममता और अहंकार से रहित हो गया हूँ ममत्वन आहंकार कृतात्मक अपेत्याह मिमा संशय से निरामय अब तो इसको और इसकी अहंकार स्वरूपनी ममता को त्याग कर इससे सर्वथा अतीत होकर मैं निरामय परमात्मा के शरण लूँगा अने्यम जामी नानियाहम अचेतया क्षेम मम सहान अनासाह उन परमात्मा की ही समानता प्राप्त करूंगा इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूंगा परमात्मा के साथ सहयोग करने में ही मेरा कल्याण है इस प्रकृति के साथ नहीं एवं परम संबोधा पंचविंशों न बुद्धवान अक्षरत्व निहक्षेत त्यक्तामयम इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चौबीस तत्वों से परे पचीसवां आत्मा क्षर भाव अर्थात विनाशीलता का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है अव्यक्तम व्यक्त धर्म सगुण निर्गुण तथा निर्गुण प्रथम दृष्टवा मैथिला मिथिला नरेश अव्यक्त प्रकृति व्यक्त महतत्वादी सगुण जड़ वर्ग निर्गुण आत्मा तथा सबके आदिभूत निर्गुण परमात्मा का साक्षात्कार करके मनुष्य स्वयं भी वैसा ही हो जाता है अक्षर उक्तम अक्षरा तव निदर्शनमय ज्ञान सम्पन्न यथाश्रुते निदर्शन राजन वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप और अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है निसन्दिग्धम चूक्ष्मा तु ते भूय तुबोध यथा श्रुतम अपन श्रुति के अनुसार संदेह रहित सूक्ष्म तथा तो अत्यंत निर्मल विशिष्ट ज्ञान की बात तुम्हें बता रहा हूँ सुनो सांख्य योग मैं प्रोक्त शास्त्र यदे शास्त्र सांख्योक्तम योग दर्शन भी मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है उसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बताया है परंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग शास्त्र भी है क्योंकि दोनों का फल एक ही है प्रबोधन करम ज्ञानम सांख्यानाम अवनीपते विस्पष्ट प्रोचते तिष्याण हित काम्य पृथ्वीनाथ मैंने शिष्यों के हित की कामना से उन उनके लिए ज्ञानजनक जो सांख्य दर्शन है उसका तुम्हारे निकट स्पष्ट रूप से वर्णन किया है बृहत शास्त्र विधि जन अस्त शास्त्री योगे पुरस्त विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सांख्य शास्त्र महान है इस शास्त्र में योग योगशास्त्र में तथा वेद में अधिक प्रामाणिकता समझकर मनुष्य को इनके अध्ययन के लिए आगे बढ़ना चाहिए पंचविशा परम तत्व पठ्यते न सांख्या परम तत्व यथावत अनु वर्णित नरेश्वर सांख्यशास्त्र के आचार पच्चीसवें तत्व से परे और किसी तत्व का वर्णन नहीं करते हैं यह मैंने साक्षों के परम तत्व का यथावत रूप से वर्णन किया है बुद्धम अप्रतिबुद्धत्वाद्यम च बुद्धमान बुद्धम चाहुर योग निदर्शनम जो नित्य ज्ञान संपन्न परब्रह्म परमात्मा है वही बुद्ध है तथा जो परमात्मा तत्व को न जानने के कारण जिज्ञासु जीवात्मा है उसके बुद्धिमान संज्ञा होती है इस प्रकार योग के सिद्धांत के अनुसार बुद्ध अर्थात नित्य ज्ञान सम्पन्न परमात्मा और बुद्धिमान अर्थात जिज्ञासु जीव ये दो चेतन माने गए हैं इतिश्री महाभारते शांति परमढ़ि मोक्ष धर्म परमढ़ि वशिष्ठ कराल जनक सप्ताधिक्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ कराल जनक संवाद विषयक 307वां अध्याय पूरा हुआ